मंत्र ओ सहनावत सहनों ने तेजस्विनाधी तमस्त मेद्विषा शांति, शांति हमारा पहले पाद का तैतीसवां सूत्र चल रहा है और कुछ विशेष इसके रहस्य हमने कल देखे सूत्र के इसका एक अन्य प्रकार से भी अर्थ करते हैं सूत्र का कि जैसे भावना भावनातः इस शब्द को जोड़ेंगे केवल मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम इनके साथ में अर्थात इन चार प्रकार की भावनाओं से यह हो गया इतना अलग और सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम इसको जोड़ते हैं चित्त प्रसादन के साथ और सुख दुख पुण्य-अपुण्य विषय का अर्थ होगा फिर कि सुख दुख पुण्य अपुण्याणी विषया ये शाम सुख दुख पुण्य और अपुण्य विषय हैं जिनके ऐसे जो योगी हैं और सुख दुख पुण्य अपुण्य का अर्थ वही करेंगे कि सुखी दुखी पुण्यात्मा और अपुण्यात्मा तो वो विषय हैं जिनके यानी ऐसे मनुष्य जिनके विषय हैं और उनकी मैत्री मैत्रीकरणा मुद्रता उपेक्षा ये भावनाएं तो उनकी भावना से चित्त का प्रसादन होता है और इन चार प्रकार की भावनाओं से जो बताया था कि एवं अस्य भावतः शुक्ल धर्म उपजाय थे तो यहां कल ये बात उठी थी कि शुक्ल धर्म क्या होता है ये और इससे क्या लाभ होगा तो कुछ विषय तो हमने कल समझ ही लिया था कि शुक्ल धर्म का अर्थ हो गया पुण्य कर्म क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ पुण्य है ये अन्य जो भाष्य व्यास जी के हैं सूत्रों में वहां भी देखा हमने जैसे एक अन्य सूत्र भी चौथे पाद का सातवां सूत्र निकालो और उस सातवें सूत्र में जो कैवल्य पाद का सातवां सूत्र है जहां वो बात आई थी कि कर्म चार प्रकार के होते हैं एक शुक्ल कर्म दूसरे कृष्ण कर्म और तीसरे शुक्ल कृष्ण कर्म और चौथे जो न शुक्ल हैं और न कृष्ण हैं और चौथे प्रकार के हैं केवल योगियों के अर्थात जो शुक्ल भी नहीं है कृष्ण भी नहीं है ऐसे कर्म हुए केवल योगियों के और जो अन्य तीन प्रकार के कर्म है शुक्ल और कृष्ण और मिश्रित अर्थात शुक्ल कृष्ण दोनों ये सामान्य अन्य मनुष्यों के तो उसमें जो शुक्ल शब्द है हमें उसको समझना है तो शुक्ल शब्द इसमें दिया हुआ है व्यास के भाषण में कि शुक्ला तपह स्वाध्याय ध्यान बताम दिया है ना तपह स्वाध्याय ध्यान विला ये वाक्य कैवल्य पाद के सातवें सूत्र में जो व्यास जी का भाष्य है उसमें दूसरी पंक्ति भाष्य में कि शुक्ला तपह स्वाध्याय ध्यान बता अर्थात शुक्ल कर्म कौन कर सकता है किनके होंगे ये क्योंकि शुक्ल कर्म का अर्थ हुआ पुण्य कर्म अब पुण्य कर्म वो होते हैं जहां दूसरों के लिए कोई हानि न पहुंच रही हो दूसरों के लिए यदि हानि पहुंचेगी तो वो कृष्ण कर्म बन जाएंगे अब दूसरों के लिए हानि न पहुंचे तो कैसी अवस्था होगी मनुष्य की उस समय कौन सा कर्म कर रहा होगा तो उसमें तीन बातें बताई इन्होंने तप स्वाध्याय और ध्यान वाले अर्थात कोई व्यक्ति तप कर रहा है अपने कार्य में लगा हुआ है सारे द्वंद्वों को सहन कर रहा है जो भी कठिनाइयां आती हैं उनको झेल रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो कर्म कर रहा है तप का कर्म तपस्या का कर्म उस कर्म से भी शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है पुण्य कर्म से बनेगा और स्वाध्याय कर रहा है कोई मनुष्य बैठ करके अपना है? मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है तो वहां दूसरे को क्या हानि होने वाली इससे कुछ भी नहीं तो उससे जो कर्म बनेगा वो भी शुक्ल कर्म ही बनेगा वहां कृष्ण कर्म नहीं बन सकता और ध्यान जो ध्यान उपासना में लगे हुए हैं वहां भी दूसरों को कोई पीड़ा किसी प्रकार की नहीं हो रही है किसी को कष्ट नहीं है उससे तो ध्यानशील व्यक्ति जो ध्यान रूपी कर्म कर रहा है वो भी शुक्ल कर्म को उत्पन्न करता है तो इस तरह से शुक्ल कर्म यहां जो आ रहे हैं ये भी ऐसे ही हैं जहां बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मुख्य बात इनको यही दिखानी है कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा वाली जो चार भावनाएं हैं इनमें बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है ये केवल एक मन की भावनाएं हैं क्योंकि इसी के जो आगे वाक्य आ रहा है देखिए तप स्वाध्याय ध्यान के आगे और उसको स्पष्ट कर दिया है कि सा ही केवल मनसी आयत अर्थात ये जो शुक्ल कर्मों का समूह है ये मनसी आयत तत्वात केवल मन के अधीन है समझ आया ना मन के अधीन है ये बाह्य इंद्रियां बाह्य साधन ये इनके अधीन नहीं है केवल मन के अंदर ही ये कर्म हो रहे हैं बस बाह्य साधन की अपेक्षा इसमें नहीं है तो मनसी आयत तत्वात और स्पष्ट किया अबहि ही साधनाधीना अब ही, ही साधनाधीना बाह्य साधन के अधीन नहीं है बाह्य साधन कोई भी नहीं चाहिए जिसमें हमारा शरीर भी इंद्रियां भी आ गई सारी बाह्य कर्म इंद्रिया इत्यादि ये भी सब आ गई तो इन साधनों की जिनमें आवश्यकता नहीं पड़ती और आगे बोले कि न परान पीड़यत्वा भवती जो दूसरों को पीड़ा देकर के नहीं होते हैं क्योंकि दूसरों को पीड़ा होगी तो कृष्ण कर्म बन जाएगा वो तो इस तरह से मन के अधीन जो कर्म है और वो भी तप स्वाध्याय ध्यान इत्यादि उधर ये बता दिए मैत्री करुणा करुणाम आदि जो भावनाएं हैं इन सब से शुक्ल कर्म उत्पन्न होता है तो इस तरह से यहां पर शुक्ल जो धर्म शब्द आया है सूत्र में शुक्लो धर्म उपजायते तो धर्म शब्द धर्मा धर्म जैसे हम बोलते हैं वहां धर्म का अर्थ पुण्य कर्म होता ही है तो धर्म का अर्थ पुण्य हो गया शुक्ल का और भी उसी का विशेषण है ये तो और स्पष्ट हो गया कि शुक्ल धर्म और शुक्ल कहते किसको हैं सफेद और सफेद को हम तभी कहेंगे भाई जिसमें गंदगी नहीं है मैल नहीं है यद्यपि अन्य रंग का वस्त्र है कोई वो भी शुद्ध हो सकता है लेकिन शुक्ल शब्द ज्यादा ही स्पष्ट हो जाता है कोई व्यक्ति भी जो है अगर उसका अच्छा आचरण है समाज के अंदर तो हम कह देते हैं कि बिल्कुल ये सफेद वस्त्र के समान इसका जीवन है जहां एक भी धब्बा है क्योंकि शुक्ल शुक्ल वस्त्र में ये विशेषता होती है कि वहां यदि एक भी दाग पड़ जाए तो तुरंत दिखाई दे जाएगा और रंगीन वस्त्र में छिप जाते हैं दाग वहां नहीं इतना पता लगता है तो शुक्ल धर्म एकदम प्रकट कर देगा कहीं भी कोई धब्बा लगा हुआ है तो तो ऐसे ही जिसका चरित्र बिल्कुल शुक्ल है सफेद है सफेद वस्त्र के समान है तो ऐसे ही यहां पर शुक्ल धर्म यानी ऐसा धर्म जिसमें शुक्लता ही शुक्लता है बिल्कुल पवित्र कर्म पुण्य कर्म वो उससे उत्पन्न होता है अब जो आगे कह रहे हैं कि ततश चित्तम प्रसीदति उस शुक्ल धर्म के उत्पन्न होने से चित्त प्रसीदती निर्मल हो जाता है क्योंकि चित्त की निर्मलता हम किस रूप में स्वीकार करेंगे और चित्त की निर्मलता को समझने के लिए पहले चित्त की गंदगी को समझें कि चित्त गंदा कैसे होगा कोई बाह्य गंदगी तो उसमें जाने वाली है नहीं कि कोई कीचड़ के छीटे पड़ गए हैं उसके ऊपर तो चित्त में जब पाप कर्म अधिक होते हैं उनका भंडार या वासनाएं जो पाप की वासनाएं हैं ये जब अधिक रहेंगी उसमें तो वो चित्त गंदा कहलाएगा और जब यहां प्रसिद्धि शब्द आ गया और इसका अर्थ है कि निर्मल हो जाता है चित्त उस अवस्था में तो निर्मल होने का अर्थ है कि जो गंदगी है उसकी वो समाप्त होगी तभी तो निर्मल होगा अब गंदगी का हमने स्वरूप देखा कि पाप कर्म का भंडार एक तो ये गंदगी है और दूसरा पाप कर्मों की वासनाएं ये गंदगी है लेकिन यहां वासनाओं की चर्चा तो नहीं हो रही है यहां क्योंकि कर्म की बात आ रही है धर्म शब्द आ रहा है पुण्य कर्म की बात है तो अशुद्ध चित्त होगा अपुण्य कर्मों से पाप कर्मों से तो वह पाप कर्म हटे तो हम कह सकते हैं चित्त शुद्ध होगा यही तो होगा ना पाप कर्मों के रहते रहते हम ये कहने लगे कि चित्त शुद्ध हो रहा है तो ये बात संगत नहीं हो पाएगी चित्त शुद्ध हो रहा है ये कब सार्थक होगा वाक्य जब चित्त में से अशुद्धि निकलने लगे और अशुद्धि अर्थात पाप कर्म समाप्त होने लगे पाप कर्म कम हो जाएं, तो जितना जितना पाप कर्म कम होता जाएगा उतना उतना चित्त शुद्ध हो जाएगा तो पाप कर्म कैसे कम होंगे कर्मों के विषयमती धारणा है हैं? पाप कर्म जो कर लिए तो कर्मों का क्या नियम होता है जो कर्म किए जाते हैं उनका क्या होता है परिणाम फिर फल तो मिलना ही है ये सुना होगा वाक्य अवश्य में भोक्तव्यम कृत नहीं कृतम कृतम कर्म शुभाशुभम और दूसरी पंक्ति पूरा करो ना श्लोक ना भुक्तम क्षीय कर्म कल्प कोटि रपि ये पहली पंक्ति है यह दूसरी है अवश्य में उपभोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभम अब इस श्लोक को देखते हैं तो क्या सिद्धांत सामने आता है कि जो कर्म किया है हमने वह कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होगा हम्म? तो बिना भोगे समाप्त नहीं होगा तो यह वाक्य संगत हो जाएगा कि शुक्ल धर्म के उत्पन्न होने से चित्त प्रसन्न होने लगता है अर्थात चित्त शुद्ध होने लगता है और चित्त शुद्ध होगा तो क्या वो गंदगी हटेगी ना तो इसका अर्थ है कि शुक्ल धर्म के उत्पन्न होने से चित्त की गंदगी हट रही है इनके पाप कर्म समाप्त हो रहे हैं तो पाप कर्म बिना भोगे समाप्त कैसे होने लगे ये प्रश्न आ गया नहीं अब जब नियम यह है कि बिना भोगे समाप्त हो ही नहीं सकते अवश्य ही भोगना पड़ेगा और वेद में भी ऐसा मंत्र आता है कि पक्तारम पक्वह पुनराविषाति जो कर्म व्यक्ति कर रहा है तो वह कर्म उस व्यक्ति को ढूंढ लेता है जब भी फल का समय आएगा तो कर्म जिसका किया हुआ है वो उसी को फल देगा उसमें उदाहरण देते हैं गाय का भी वो बछड़े बच्च, का बच्चे का और श्लोक सुना होगा कि यथा धेनु सहस्रेशु वत्सो विंदति मातरम यथा धेनु सहस्रेशु हजारों गायें मान लो चर रही हैं और किसी एक गाय का बच्चा उनमें से हमने छोड़ दिया उस भीड़ में वो कहा पहुंचेगा अपनी मां के पास अपनी के पास पहुंचेगा ढूंढ लेगा ना बड़ी सरलता से ढूंढ लेगा उसको बताना नहीं पड़ेगा तेरी माँ यह है अब कैसे ढूंढ लेता है ये ईश्वर जाने कैसी व्यवस्था उसने की हुई है तो यथा धेनु सहस्रेशु वत्सो विंदती मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म करतारम अनुगछति किया हुआ कर्म कर्ता के पास पहुंच जाएगा कि लो मैं आ गया फल देने के लिए तैयार है वो तो इस तरह की बातें हम देखते हैं तो लगता है कि बिना तो भोगे समाप्त तो हो ही नहीं सकते लेकिन यह भी तो ऋषि के ही वाक्य हैं जब ऋषि कह रहे हैं कि चित्त शुद्ध होने लगता है इस प्रकार की ऐसी भावनाएं करने से तो इसका अर्थ ऐसी भावनाएं करने से हमारे पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं तभी तो चित्त शुद्ध होगा अब भावनाएं करने से पाप कर्मों में कोई अंतर आया नहीं तो ठीक है चलो नए तो पुण्य कर्म बन जाएंगे लेकिन नए पुण्य कर्म बन रहे हैं और पाप कर्म है ज्यो कि त्यों तो शुद्धि कहां हुई शुद्धि जब कहें कि नए कर्म भी बन रहे हैं अच्छे वाले और पुराने वाले नष्ट हो रहे हैं और नष्ट होते होते एक समय क्या आएगा कि केवल शुद्ध ही शुद्ध रह जाएंगे अशुद्ध नष्ट हो जाएंगे तब कहेंगे कि हाँ चित्त शुद्ध हो गया क्योंकि बिना शुद्ध हुए फिर एकाग्रता नहीं आएगी क्योंकि आगे कहा है कि प्रसन्नम एकाग्रम अर्थात जो शुद्ध हो जाए तो एकाग्र होगा वो और स्थिति पद को प्राप्त करेगा स्थिति पदम लभते तो इसका अर्थ है कि इन भावनाओं से जो शुक्ल कर्म धर्म उत्पन्न होता है वह शुक्ल धर्म हमारे अन्य पाप कर्मों को नष्ट करता है अब फिर वो जो अन्य नियम है कि अवश्य ही कर्म का फल भोगना पड़ता है वो नियम अपनी जगह सही है वो साधारण मनुष्यों के लिए है नियम और योगी उसका अपवाद है क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक सामान्य रूप से कही जाती हैं और सामान्य रूप से कही हुई बातें अधिकतर लोगों में घटेंगी क्योंकि संसार में योगी बहुत कम है सामान्य मनुष्य अधिक है तो फिर जो बात कही जाएगी वो सामान्य को ध्यान में कही जाएगी कि विशेष योगी को ध्यान में रखकर कही जाएगी सामान्य। तो वो सामान्य बात है कोई बात नहीं है क्योंकि उनको तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा कर्म का फल जो योग धर्म योग धर्म को जो उत्पन्न नहीं कर पाया है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया है उसको वही नियम लागू रहेगा तो वो नियम भी अपनी जगह सही है अब इसके प्रमाण के लिए और देखते हैं हम कि यहां जो बात कह रहे हैं कि शुक्ल धर्म के उत्पन्न होने से पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं तो ये क्या बात इस शास्त्र में और भी कहीं कही गई है तो निकालो सूत्र देखो आगे जहां बहुत ही विस्तार से ये बात बताई जाएगी अब और आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा तो ये दूसरे पाद का तेरहवा सूत्र निकालो साधन पाद का तेरहवा सूत्र बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये सतीमूलेको हाँ तद्वी नहीं बोलते हैं तद विपाको बी को आगे जोड़ना है सती मूले तद विपाको तद पर थोड़ा सा रुकेंगे तद विपाको जात्यायोग तद्वी पाको बोलोगे तो अर्थ गड़बड़ाएगा थोड़ा द्वी, द्वी हो जाएगा। नहीं द्वी है तो लेकिन द इधर को बोलो तद के साथ में और वी को आगे बोलो विपाक के साथ में तद विपाको नहीं दल ही रहेगा सतीमूले तद विपाको तद विपाको और तद्विपाको अंतर आया मेरे उच्चरण में नहीं मैंने वर्ण वही बोले सारे लेकिन इसको हल्का सा रुकना होता है ना इसको बोलते हैं यति बहुत मामूली सा रुकना होता है जहां उसे कहते हैं यति तो यति कहा करनी है हमें उसका ध्यान रखना होता है शब्द के साथ में तो तेरवा जो सूत्र है सतीमूले तद विपाको यद्यपि भाष्य इसका काफी विस्तृत है और जब आएगा तो विस्तार से इसको देखेंगे लेकिन अभी केवल एक प्रकरण के अनुसार जो विषय सामने आ रहा है उसको देखना है तो इसमें अंत से करीब 10-15 पंक्तियां हो सकता है अनुच्छेद भी अलग ही है ये है अनुच्छेद जिनके पास ये पुस्तक है तो दो तीन दो सौ पृष्ठ पर दूसरा अनुच्छेद और अन्य कोई पुस्तक है तो उसमें देख लो कि यहां से प्रारंभ हो रहा है हमारा विषय कि यस्तु एक यस्तुअसिक कर्माशय स नियत विपाक अनियत विपाक मिलाइए सबको मिल गया यस्तु असौ एक भविक कर्माशय अर्थात यहां सूत्र ये कह रहा है कि जो कर्माशय हमारा बनता है क्लेशों से सती मूले तद विपाक मूल मूल क्या है इनका अविद्या आदि क्लेश और अविद्या आदि क्लेश होने पर इनका विपाक होता है इसके पीछे सूत्र आ चुका है क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय हमारा कैसे बनता है क्लेशों से क्लेश मूल क्लेश है कारण जिसका मूल कहते हैं कारण के लिए क्लेश है कारण जिसका ऐसा कर्माशय और ऐसा कर्माशय फलीभूत कैसे होता है तो दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म दृष्ट जन्म में भी होता है फलीभूत और अदृष्ट जन्म में भी होता है फलीभूत ये तो बात पीछे की सूत्र में आ गई अब यहां कह रहे हैं कि वह विपाक भी तब होता है देखो दो बातें हैं एक तो कर्म करते समय उत्पादन जब कर्मों का हो रहा था कर्मों का जब उत्पादन हो रहा था उस समय हमारे अंदर अविद्या थी ठीक है उत्पादन हो गया अब जब उस उत्पादन को भोगने का समय आया उस समय भी यदि हमारे अंदर अविद्या है तो उसका फल मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा यानी कि ईश्वर दो बार देता है अवसर हमें बचने के लिए कहां कहां पहला अवसर उसने कर्म करते समय दिया कि अपनी अविद्या को हटा लो नहीं तो खतरा है अर्थात कर्म तो करो लेकिन अविद्या को हटा करके और अविद्या को हटा के जब कर्म करेंगे तो उसका कर्माशय बनेगा ही नहीं कर्माशय बनता ही तब है क्योंकि सूत्र बहुत स्पष्ट है पीछे वाला देखो ना क्लेश मूल कर्माशय क्लेश मूल में है तो, तो बनेगा कर्माशय और क्लेश मूल में नहीं है तो नहीं बनेगा कर्माशय तो एक बार तो अवसर वहां मिला था अब वहां मान लो चूक गए हम कर्म करते समय अविद्या थी और अविद्या के होते होते हमने कर्म किया तो कर्माशय बन गया ना अब एक अवसर और मिलेगा इससे बचने के लिए वो कौन सा मिलेगा अवसर भोगते समय फल भोगने का समय जब आ रहा है और वहां यदि अविद्या हमने नष्ट कर लिए तो वो कर्म फलीभूत नहीं होगा वहां फल हमारा समाप्त हो जाएगा तो दो अवसर आते हैं चलो उस पर बाद में करेंगे विचार अब यहाँ जो बात हरी है कि ये जो हमारा कर्माशय बन गया है इसको कहते हैं फिर उसी अनुच्छेद में आ जाओ कि यस्तु किसौ एक भविक नियत विपाक अनियत विपाकश्च ये जो हमारा कर्माशय बना है इसके दो भाग कर दिए इन कर्माशयों में इस कर्माशय में से जितने कर्मों का फल निश्चित अगले जन्म में मिलता है मेरी बात समझ में आ रही है हमने कर्माशय अपना बना लिया इस मनुष्य के शरीर में अब आगे और जन्म हमारे होने हैं तो और जन्मों में जो ठीक अगला जन्म आने वाला है लेकिन ये वो मान के चल रहे हैं जहां मनुष्य योनी मालूम मिलती है हमें आगे तो अन्य योनिया आएंगी चलो ठीक है फिर मनुष्य बनेंगे जाना मनुष्य में ही है तो अगला जो हमारा मनुष्य जन्म होगा वहां पर इन हमारे बने कर्माशय में से कुछ कर्मों का परमात्मा निर्धारण कर देगा कि इनका फल अगले मनुष्य जीवन में मिलना है तो ऐसे कर्मों को कहेंगे नियत विपाकी कर्म जिनका निश्चित फल मिलने वाला है ये हो गए नियत विपाक और दूसरे कुछ ऐसे कर्म कर्म तो बहुत होते हैं हमारे कुछ ऐसे कर्म रह जाएंगे जिनका निश्चित फल कब मिलेगा नहीं पता ठीक है ना उसे क्या कहेंगे अनियत विपाक जिनका फल निश्चित नहीं है नियत निश्चित अनियत अनिश्चित तो ये दो बातें समझ में आ गई एक नियत विपाक कर्म दूसरे अनियत विपाक कर्म यहां हमारी चर्चा होगी अनियत विपाक पर नियत विपाक पर हम कोई चर्चा नहीं करने वाले अभी क्योंकि उनका तो फल निश्चित हमें मिलना ही है और अब जो यहां पर है जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है जो आगे आने वाले अन्य जन्मों में जिनका फल हमें मिलना है तत्र तृष्ट जन्म वेदनीय से नियत विपाक अयम नियमों न अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाक अर्थात अदृष्ट जन्म का तात्पर्य होता है आगे आने वाले जन्म वर्तमान जन्म को क्या बोलते हैं दृष्ट जन्म और आगे आने वाले अदृष्ट जन्म अब जन्मों में जिनका फल निश्चित मिलना है वो तो कर्म कहलाएंगे नियत विपाक और जिनका निश्चित फल नहीं मिलना है उन्हें कहेंगे अनियत विपाक अब वो अनियत विपाक वाले कर्म वो कैसे उनकी व्यवस्था कैसे होगी तो उसके लिए आगे कहते हैं कि यो ही अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकः ये जो अदृष्ट जन्मों में आने वाले जिन कर्मों के फल मिलने हैं जो अनियत विपाक वाले हैं तस् त्रयी गति उनके तीन भाग कर रहे हैं अब देखो पहले कर्मों के किए दो भाग एक नियत विभाग और दूसरे अनियत विभाग नियत विभाग का तो निर्णय हो गया कि अगला जो हमारा जन्म आएगा वहां उसका फल हम भोग लेंगे अब अनियत विपाक का तो निर्णय ऐसे हो नहीं पाएगा उसके तीन भाग कर रहे हैं अब वो तीन भाग बहुत समझने ध्यान से तो पहला भाग क्या है कि कृतस्य अविपक्वस्य विनाश हम्म कृतस्य कर्म कर लिया है तभी तो बना कर्मश और अविपक्व से फलीभूत हुआ नहीं है अभी पका नहीं है पका न होने का अर्थ क्या होता है फल नहीं भोगा है वृक्ष में फल पकते हैं नहीं तो फल पकते क्या होता है उसको खाते हैं लोग तो जिस कर्म को जिस कर्म का हमने खा लिया जिस कर्म को इसका अर्थ फल हो गया उसका और ये कैसे है कर तो लिए हैं लेकिन अविपक्व है अभी अभी विपक्व पके हुए नहीं है फल नहीं इनका बना है तो क्या होता है उसका ये पहली गति तीन भाग कर रहे हैं इन्हीं पहला परिणाम उन अनियत विपाक कर्मों में से कुछ कर्म ऐसे होंगे जो बिना भोगे ही समाप्त हो जाएंगे समाप्त कैसे होंगे आगे बताएंगे अभी केवल तीन विभाग बता रहे हैं ये ठीक है अभी इतना ही समझना किया हाँ पका नहीं है अभी देखो अनियत भाग में से कोई भी नहीं पका है अभी तो लेकिन तीन भाग कर रहे हैं उसके अब पहला भाग तो वो किया कि इनमें से कुछ तो यूं ही समाप्त हो जाएंगे ये पहली गति हो गई ये पहला भाग हो गया, कैसे हो गया। वो आगे बताएंगे अभी अभी केवल तीन तीन भाग इसके समझ लेते हैं तो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है थोड़ा ये कि किया है और बिना हो गई समाप्त सुनने में अटपटा भी लगता है लेकिन यदि सही है ये तो बहुत अच्छा भी है हमारे लिए है ना क्योंकि यही तो खतरनाक है हमारे लिए पाप कर्म और अब दूसरी गति दूसरी गति यह है कि प्रधान कर्मणि आवाप गमनम प्रधान कर्म कहते हैं उसको जो आगे नियत विपाक के रूप में आने वाले हैं जिनका निश्चित फल मिलने वाला है उन्हें कहते हैं प्रधान कर्म जिनके आधार पर हमें अगला जन्म मिलेगा तो इनका यह है कि ये जो अनियत विपाक वाले कर्म हैं, इसमें से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आगे आने वाले नियत विपाक कर्मों के फल के समय उनके फल के साथ मिल जाते हैं वो और मिलकर के बीच बीच में बीच बीच में अपना फल देते, देते रहते हैं बात समझ में आई उदाहरण समझ लो जैसे कोई नदी बह रही है अब नदी बह रही है नदी में शुद्ध पानी है मान लीजिए कोई गंदा नाला भी आ रहा है इधर से इधर से साइड में से अब गंदा नाला भी आकर के उसी में चल पड़ा साथ साथ चल पड़ा नहीं उसी बहाव में बहने लगा तो ऐसी हमारे मान लो प्रधान कर्म कोई पुण्य वाला चल रहा है वो फल दे रहा है हमारे लिए अब उसी पुण्य कर्म के फल के बीच बीच में जो अनियत विपाक वाले कर्म हैं, उनमें से कुछ कर्म जो बुरे कर्म हैं, पाप वाले वो बीच बीच में अपना दुख भी हमें देते रहेंगे लेकिन वो निश्चय नहीं होता ईश्वर को कब देना है फल उसका वो पहले से निश्चय नहीं करता है वो कभी भी उनका फल प्रकरण आने पर प्रसंग आने पर वो दे देगा तो इन्हें कहते हैं प्रधान कर्म में आकर के मिल जाना और मिलने को कहते हैं आवाप गमन प्रधान कर्मणि आवाप गमनम उनमें आकर के मिल जाएंगे ये अब इसको उल्टा कर दो कि मान लो हम कोई बुरे कर्म का फल भोग रहे हैं नियत विभाग वालों में से और अनियत विभाग में से कोई अच्छा कर्म आकर के उसमें मिल गया तो दुख भोगते भोगते कभी कभी सुख की भी झलक आती है उसमें से मिलकर के उसने अपना फल दे दिया तो दो भाग हो गए एक तो भाग वो है कि जो नष्ट ही हो गया एक भाग वो है जो प्रधान कर्मों के साथ नियत विभाग वाले कर्मों के साथ मिलकर के अपना फल दे रहे हैं यह दूसरा भाग हो गया अब तीसरा तीसरा यह है कि नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत से वा चिरम नियत विपाक वाले जो कर्म हैं जिनसे अगला जन्म हमें मिलेगा उन कर्मों की प्रधानता तो रहेगी और प्रधानता रहेगी तो प्रधानता के कारण से बहुत से कर्म ऐसे होते हैं अनियत विपाक कर्मों में से जो वो प्रधान कर्म उनको दबाए रखते हैं उनको उदबुद्ध नहीं होने देते जैसे किसी मनुष्य को आपको दंड भी देना है पुरस्कार भी देना है जैसे मान लो किसी बच्चे ने अपराध किया और मां ने निश्चय कर लिया कि मैं इसको दंड दूंगी ठीक है अब उसको भूख लग रही है बच्चा घर में आया तो उसको रोटी खाने को दे दी अब रोटी जिस मैं खिलाई जा रही है ये क्या है एक तरह से हम इसको लेते हैं पुण्य कर्म का फल भोग रहा है वो वो रोटी खा रहा है और उसको दंड भी देना है तो माँ क्या करेगी उसको खाते खाते ही मारेगी या खाने के बाद पहले खिला लेगी पूरा ढंग से <laughs> है ना क्योंकि दोनों कर्मों का फल देना है भोजन भी खिलाना है मारना भी है लेकिन भोजन खिलाना उसमें क्या हो गया प्रधान कर्म और प्रधान कर्म ने जो दंड देना वाला जो फल है उसको दबा दिया है अभी वो दबा है और जब ये पूरा हो जाएगा तो उसका भी फल मिल जाएगा उसके लिए तो इस तरह से अनियत विपाक कर्मों में से बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जो नियत विपाक कर्मों से दबे रहते हैं और उनका फल कम मिलेगा कुछ नहीं पता इनकी बहुत अनिश्चित गति होती है जो तीसरा भाग है ये पहला भाग तो वह जो नष्ट हो गए और दूसरा भाग वह जो जिनका फल मिल जाएगा अन्य कर्मों के साथ जुड़ जोड़ करके वो मिलता रहेगा फल बीच बीच में लेकिन तीसरा वाला ये अत्यंत अनिश्चित रहता है ये इसका कब ईश्वर फल देगा वही जाने अब यहां हमारा केंद्र बिंदु कौन सा है विचार का विनाश वाला अब उसको आगे आते हैं देखो और इसीलिए इस विषय को दोबारा फिर उठायास जी ने जो दो गतियां जो दूसरी और तीसरी वाली है उसको छोड़ दिया वो विषय समाप्त कर दिया लेकिन पहली जो गति है उसको फिर उठा रहे हैं उसे खोलना है उनके लिए तत्व अर्थात इन तीन प्रकार की गतियों में से कृतस्य अविपक्वस्य नाशः अर्थात ये जो वाक्य कहा था और जो कहते हैं उतार दिया उन्होंने ऐसा ही पीछे यही तो कहा था कृतस्य अविपक्वस्य विनाशः तो भाई यहां कह दिया कि ये जो हमने कहा है कि जो अविपक्व हैं जिनका फल अभी नहीं मिला है और किए हुए कर्म हैं उनका नाश जो बताया था तो वो कैसे होता है वो बता रहे हैं कि यथा शुक्ल कर्मोदयाद इह नाश है कृष्ण अब यही प्रमाण है गिर का वाक्य है यही प्रमाण है कि शुक्ल कर्म के उदय होने से उदय का तात्पर्य उत्पादन जो हम कर रहे हैं कर्मों का यह कोई कर्माशय में पहले से नहीं है भाई सूर्य उदय होता है तो वर्तमान काल में उदय हो रहा है ना पीछे थोड़ी उदय हो चुका है तो शुक्ल कर्म का उदय का अर्थ है शुक्ल कर्म हम उत्पन्न कर रहे हैं तो वो शुक्ल कर्म उत्पन्न होकर के उससे क्या होता है माने इसी जन्म में इसी समय में इसी शरीर में रहते रहते इहा एवा, यहां ही तो यहाँ का अर्थ क्या करें आगे के में करेंगे यहीं पर यह एवं नाश नाश हो जाता है किसका कृष्ण अब कृष्ण का अर्थ हमने आ गया होगा जब शुक्ल का पा, पाप पुण्य कर्म है तो कृष्ण का अर्थ पाप कर्म हो गया यानी पाप कर्मों का नाश हो जाता है तो ये वाक्य मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहां ये प्रमाण के रूप में है कि शुक्ल कर्म के उदय होने से कृष्ण कर्म का नाश हो जाता है लेकिन वो शुक्ल कर्म होने कौन से चाहिए जैसे शुक्ल कर्म ये भी है भाई हमने किसी की सहायता कर दी दान दे दिया भोजन खिला दिया सहायता अन्य किसी प्रकार से कोई पदार्थ दे दिए ये शुक्ल कर्म साधारण शुक्ल कर्म कहलाते हैं ये साधारण मनुष्यों के हैं क्योंकि जब वो पाप कर्मों का नाश करना है तो फिर शुक्ल कर्म भी तो कोई विशिष्ट क्वालिटी की होनी चाहिए केवल सामान्य जो स्तर के पुण्य कर्म है वो पाप कर्म को नष्ट नहीं कर पाएंगे विशेष स्तर के और विशेष स्तर का तो कोई योगी ही करेगा तो वो जो उसमें चौथे पाद में सूत्र आया था कि कर्मा शुक्ला कृष्णम योग नाम और वहां शुक्ल कर्म किसके बताए थे तपह स्वाध्याय ध्यान और यहां भी जो मैत्री करुणा जो सूत्र बताया जा रहा है ये योगियों के लिए ही बताया जा रहा है क्योंकि ये सूत्र कौन से पाद का है समाधि पाद का और समाधि पाद का यह प्रारंभ ही मैंने बताया था कि यह समाधि पाद किन के लिए है उत्कृष्ट साधकों के लिए हैं जो सबसे उच्च कोटि के हैं और मध्यम साधकों के लिए दूसरा पाद आएगा और उससे भी नीचे वाले प्रारंभिक साधकों के लिए दूसरे पाद में ही कुछ आगे जाकर के जहां से प्रारंभ होता है यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि विष्टा वंगानी यहां से प्रारंभ होता तो है उल्टा हमें लग रहा है उल्टा नहीं है ये ऋषियों की ये दृष्टि होती है ऋषि ये देखते हैं कि जिसको थोड़ी सहायता करनी है उसको पहले करो जिसको थोड़ा चाहिए जिसको अधिक चाहिए उसको बाद में अरे आप लोगों से कोई प्रश्न पूछने आए और कोई पूरा डायरी भरके आया है प्रश्नों की किसी के पास एक ही प्रश्न है तो किसका उत्तर दोगे पहले भले ही वो बाद में आया है लेकिन आप कहोगे थोड़ा समय देना है इसको क्या है उसमें उदाहरण मैंने एक बार दिया था देते हैं प्राय करके कि लोहार जो है वो कढ़ाई बना रहा है अब कढ़ाई बनाते बनाते एक व्यक्ति आया कि ये मेरी जरा एक सुई बना के दे दो तो वो ये कहेगा भाई लाइन में लग जाओ ये कढ़ाई पूरी बन जाए तब सुई बनाऊंगा तो ऐसा नहीं होता ना तो यहां ऋषि ऋषियों की दृष्टि रिश होती है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है और केवल एक धक्का और लगाना है उसको बस उसका काम पूरा हो जाएगा आपने देखा होगा जब लूडो खेलते हैं लुडु खेला है कभी नहीं जीदे, जीदे। <laughs> तो क्या करते हैं उसमें जब कोई गोटी उसमें अंदर जाने को तैयार है उसमें दो तीन पायदान नहीं उसको आगे बढ़ना है तो दो तीन पायदान का मान लो वो जो हिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं वो सिक्का जो है और वो नंबर आ गया उसका उतने पायदान आगे बढ़ने के लिए हमें अब अवसर मिल चुका है तो जो गोटी अंदर जानी है जीत के लिए उसको पहले आगे बढ़ा देते हैं उसमें दो लाभ होते हैं एक तो वो जो है समाप्त हो गया काम दूसरा एक चांस फिर और, और मिलता है <laughs> खेलने के लिए तो ऐसे ही जो ऋषि लोग होते हैं जिनके साथ में थोड़ा समय लगाना है थोड़ा प्रयास करना है उनके लिए पहले और ये ऋषियों की ही बात नहीं है वेदों में भी ऐसे प्रकरण आए हुए हैं और वहां यही निर्देश दिया गया है कि जो उत्तम साधक हैं उनके साथ यदि हम कोई अच्छा काम करते हैं हु? जो उत्तम कोटि के मनुष्य हैं समाज में ही ले लो जो अधिक धार्मिक मनुष्य हैं जो अधिक धर्म का काम कर रहे हैं और एक कम धर्म का काम कर रहे हैं और हमें मान लो सहायता करनी हमें सौ रुपए देने हैं हमें सौ रुपये दान करना है अब दान हम जो कम धर्म का काम कर रहा है उसको भी कर सकते हैं जो अधिक धर्म का काम कर रहा है उसको भी कर सकते हैं ठीक है ना और दान का फल बराबर होना चाहिए लेकिन नहीं ऐसा नहीं है अगर हम उत्तम व्यक्ति के लिए दान करेंगे उसका फल अधिक होगा और मध्यम व्यक्ति के लिए दान करेंगे तो उसका फल भी कम होगा ये जो दर्शन है वैशिषिक दर्शन उसमें छठे अध्याय का दूसरा आधिक वहां पूरा यही प्रकरण है कि हमारा समाज में व्यवहार कैसे लोगों के साथ अधिक होना चाहिए और कैसे लोगों के साथ कम होना चाहिए और कैसे लोगों से बचना चाहिए सब दिया है उसमें ऐसे ही हम यदि सहायता करें किसी की तो कैसे लोगों की प्रथम रूप में चुने हम किनको और वो नहीं मिलते हैं तो वैकल्पिक रूप में हम उससे मध्यम को भी नीचे वाले को चुन सकते हैं और वो भी नहीं मिलता है तो और नीचे आ सकते हैं और एक प्रकरण और भी है वहां कि मान लो आपको किसी से सहायता लेनी है ये तो बात देने की हो गई तो सहायता जब लेनी हो तो किससे लें पहले मान लो हमारे पास तीन व्यक्ति आए सहायता देने के लिए और हमारी आवश्यकता एक जैसी मान लो हमें सौ रुपए लेने हैं सौ रुपए हमें चाहिए और तीनों सौ सौ रुपए ही देने आए तो उसमें एक व्यक्ति जो है वो साधारण कोटि है या उसको धर्मात्मा मान लो एक फिर मध्यम कोटि का है वो कुछ पाप कर्म भी कर लेता है तीसरा है बहुत ही निकृष्ट कोटि का है पापात्मा है बिल्कुल और तीनों सौ सौ सौ रुपये देने को तैयार हैं तो किससे लेना चाहिए हमें किससे धर्मात्मा से नहीं। गलत तीसरे वाले से लेना है जो बिल्कुल निकृष्ट कोटि का है क्योंकि उसके पास यदि वो सौ रुपए रहे तो वो शराब पिएगा मांस खाएगा कुछ भी करेगा ही ना गलत काम करेगा और जो धर्मात्मा है वो तो अच्छा काम करेगा उसके पास सौ रहेंगे तो क्या तो हानि है गलत से पैसे हैं? गलत से पैसे नहीं यहाँ एक बात ध्यान रखनी है देखो तो दृष्टान्त में ये होता है कि समानता होनी चाहिए अगर हम असमानता करेंगे तो ये फिर दृष्टान्त विषम बन जाएगा ये यहाँ समानता ये देखनी है कि तीनों सौ सौ दान कर रहे दान की भावना से आए है आवश्यकता किसकी है किसकी नहीं उनका अलग विषय रहा लेकिन उन्हें दान देना है अब और हमें चाहिए अगर हम यहां कि हमें चाहिए नहीं फिर भी ले रहे हैं तो हमारी गलती है फिर ये हमें नहीं चाहिए और फिर भी हम ले रहे हैं तो अधर्म करेंगे फिर हम ये तो हमें चाहिए ये भी साथ में ध्यान रखना है विषय और तीनों बराबर दे रहे हैं यह भी ध्यान रखना है अब हम किसका चुने तो वहां ये नियम बताया गया है कर्णार के दर्शन में कि वहां पर जो निकृष्ट कोटि का व्यक्ति है सबसे पहले उसको लो अब मान लो आपको अधिक चाहिए धन अब निकृष्ट कोटी वाले से ले लिया पूर्ति नहीं हुई अब दूसरे का भी ले सकते हैं फिर तीसरे का भी ले सकते हैं किस तरह से है तो सहायता देनी है तो सबसे उच्च कोटि को दो सहायता लेनी है तो सबसे निकृष्ट वाले से लो पहले और जबकि धारणा कुछ और है समाज में कि हम पापी से लेंगे तो हमारे अंदर भी पाप के विचार आएंगे ऐसी मानता है नहीं, है। नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि विचार यह चेतन का धर्म है यह जड़ वस्तुओं का धर्म नहीं है क्या किसी के गंदे विचार भोजन के साथ जुड़ जाएंगे क्या किसी गंदे विचार वस्तु के साथ जुड़ जाएंगे अरे विचार उसके साथ में है उसके घर में है वो जी, कहते है से कि जो भोजन, है विचार के साथ भी चाहिए, तो भोजन के कभी नहीं हो सकता ऐसा हो ही नहीं सकता मान लो कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और मिठाइया बांटेगी बच्चों के लिए अब वो मिठाई किसी एक बच्चे के घर से आई थी बांटेगी सबके लिए अब सारे बच्चों को मिठाई एक जैसी लगेगी कि जिस बच्चे घर से आई है उसको भी दी गई उसको स्वाद अलग आएगा क्या स्वाद तो नहीं आएगा नहीं, से नहीं पहले इतना समझो एक बात पे हार ना करो सबको स्वाद एक जैसा आएगा अच्छा अब मैं दूसरा विषय लेता हूं अब जिस बच्चे के घर से आई थी मिठाई उसको बता भी दिया कि ये तेरे घर से आई है औरों को नहीं बताया किसे घर से आई है अब सबको फिर बांटी गई अब जिसके घर से आई है उसे कैसा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा उसको स्वाद अधिक आएगा नहीं अधिक का मतलब मन की प्रसन्नता एक तो हमारे घर से आई है मेरी माता ने भेजी है यह भी विषय साथ में जुड़ गया लेकिन यह विषय साथ में कब जुड़ा बताने पर सूचना कारण है इसमें मिठाई कारण नहीं है अगर मिठाई में माँ का प्यार भी सम्मिलित है तो बिना बताए उसको स्वाद बढ़ जाना चाहिए नहीं बढ़ा तो वो काम सूचना का है वो वस्तु का नहीं है वहां उसको बता दिया गया था पहले तो इस तरह से कोई व्यक्ति हमें आकर कुछ दे रहा है और हमें उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है तो ये क्या करता है समाज में क्या नहीं करता और हमने उससे ले लिया है हमें आवश्यकता है तो उसके विचार हमारे साथ आएंगे क्या धन के नहीं।, नहीं आ सकते और अगर पता है हमें कैसा है व्यक्ति ये समाज में तो हमारे अंदर थोड़ा उथल पुथल होगी कि लें या न लें उससे तो वहां हम शास्त्रीय नियम देखेंगे फिर क्योंकि वहां उसी प्रकरण में छठे अध्याय में यह भी कहा गया है कि दुष्टों के साथ हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए यह बात वहां कही गई है तो व्यवहार का तात्पर्य हमने उससे ले लिया है अब ले लिया है तो कुछ समय दबना भी पड़ेगा उससे है ना दबाव आता नहीं आता हम जब किसी से लेते हैं तो उसकी बात भी माननी पड़ती है फिर तो इसलिए वहा यह सावधान किया गया है ब्राह्मणों को भी क्योंकि ब्राह्मण प्राय सहायता लेते ही है औरों से तो ब्राह्मण जब सहायता लेगा औरों से और वहां औरों के दबाव में उसको आना पड़ेगा तो यदि अपना हमारा मानसिक जो एक बल है वो यदि प्रकृष्ट नहीं है हम दूसरों से दब जाते हैं तो उस अवस्था में हम न लें वही अच्छा है और यदि हम अपने आत्मिक ज्ञान में उत्कृष्ट हैं हमें अपने पर पूर्ण विश्वास है कि हम किसी से भी लेने कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है वो ले सकता है व्यक्ति उसे कोई आपत्ति नहीं है तो इस तरह से यहां जो बात चल रही थी कि जो पाप कर्मों का नाश हमारा होना है इन पाप कर्मों के नाश करने के लिए भी हमारा पुण्य कर्म उत्कृष्ट कोटि का हो तब पापों का नाश होगा और उत्कृष्ट कोटि के ही कर्म कहलाते हैं ये क्योंकि शारीरिक कर्म और मानसिक कर्म जब दोनों में तुलना की गई तो क्या बताया था कल कि मानस कर्म बलवान होता है बौद्धिक शक्तिशाली होता है और ये तीनों प्रकार की चार प्रकार की भावनाएं ये मानसिक कर्म ही तो है तो इस मानसिक कर्म से यहां जो कह रहे हैं ये व्यास जी कि धर्म उपजाए थे शुक्ल धर्म की उत्पत्ति होती है और उससे फिर क्या होगा कि चित्त निर्मल होता है अब चित्त निर्मल होता है इन कर्मों से उसकी संगति लगाने के लिए मैंने उस सूत्र का भाष्य दिखाया था आपको तो कैसे निर्मल होगा क्या समझ में आया अब कि शुक्ल धर्म से पाप कर्म नष्ट होंगे और पाप कर्म नष्ट होंगे तो चित्त की गंदगी हटी या नहीं तो चित्त शुद्ध होगा और चित्त शुद्ध होगा तो चित्त शुद्ध होने पर ही एकाग्रता आती है अगर चित्त शुद्ध रहेगा तो एकाग्रता आएगी नहीं और साधकों के सामने ये समस्या बहुत बड़ी रहती है कि साधना कर रहे हैं एकाग्रता आ ही नहीं रही है कारण पता ही नहीं उनको चित्त में अपार गंदगी भरी हुई है कहां से एकाग्रता आ जाएगी तो वो एकाग्रता लाने के लिए चित्त को साफ करना होगा वो ये परिक्रम का जो प्रकरण चल रहा है यहां ये परिक्रम यही से प्रारंभ हो रहे हैं इस सूत्र से तो ये परिक्रम ये बता रहे हैं कि हम चित्त को शुद्ध कैसे करें क्या करने के लिए एकाग्र करने के लिए तो एकाग्रता से स्थिति पद को वो प्राप्त करता है अच्छा और देखिए एक प्रमाण कि जैसे यहां पर ये कहा गया कि इन परिक्रमों से चित्त शुद्ध होने लगता है अब इसी में एक प्रमाण और देखेंगे ये सूत्र है आपका दूसरे पाद का इकतालीसवां सूत्र साधन बाद का इकतालीसवां सूत्र निकालिए और वहां सिद्धियों की बात की गई है कि यमों का पालन करने से क्या परिणाम आते हैं नियमों का पालन करने से क्या परिणाम आते हैं तो नियमों में ही एक नियम है शौच अर्थात सफाई स्वच्छता शुचिता उसके दो भाग किए गए बाह्य और आध्यात्मिक तो बाह्य का तो फल बता दिया अब आध्यात्मिक का फल बता रहे हैं इकतालीसवा नंबर सूत्र है सत्व शुद्धि सौ मनस्य का ग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्य मिला सूत्र ये किसका फल है आध्यात्मिक शुचिता का आध्यात्मिक शौच का अंदर की शुद्धि जो होती है उसका फल है ये तो अंदर की शुद्धि से क्या क्या होता है वह बता रहे हैं ये तो पहले सूत्र में शब्द क्या है सत्व शुद्धि सत्व सत्वकार क्या है चित्त सत्व सत्वकार्थ कई जगह चित्त भी होता है मन चित्त कुछ भी कर लें तो सत्व शुद्धि यहां ये मान के चल रहे हैं कि हमने आध्यात्मिक शुद्धि कर ली है यानी चित्त शुद्ध हो गया है सत्व की शुद्धि हो गई है तो सत्व की शुद्धि होने से सबसे पहला कार्य क्या होगा तो आगे इसमें कार्य कारण का संबंध है आपस में पहला कारण दूसरा कार्य फिर वो कारण बनेगा फिर तीसरा कार्य फिर वो कारण बनेगा चौथा कार्य तो सत्व शुद्धि होने पर क्या होगा तो कहा सौ अब सौ को समझने के लिए इसका विपरीत शब्द क्या बनेगा दौर मनुष्य और पीछे आ चुका है कहा पर विक्षेपों के साथ में जो पांच और उत्पन्न हो रहे थे दुख दौरमनस्य मनस्य अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वास तो वहां दौरमनस्य का अर्थ क्या किया था व्यास जी ने कि चित्त में विक्षोभ होने से चित्त की चंचलता से जो एक विक्षोभ उत्पन्न होता है चित्त में वो क्या है दौरमनस्य तो विक्षोभ का न रहना ये हो गया सौ अर्थात मन जो है विक्षोभ से क्षोभ से रहित हो रहा है जो चंचलता उसकी है वो समाप्त हो रही है तो ज्यो ज्यो चित्त शुद्ध होता जाएगा चंचलता उसकी समाप्त होती जाएगी और सौ मनुष्य से क्या होगा फिर अकाग्र एकाग्रता अकाग्र का अर्थ है एकाग्रता एकाग्रता आएगी अब देखो ये जो पीछे कहा था अभी इसमें जो सूत्र में अपना जिसका भाष्य हम देख रहे थे मैत्री कोणा वाला वहां शुक्ल धर्म के बाद क्या कहा इन्होंने चित्तम प्रसिद्ध यानी शुक्ल धर्म से चित्त स्वच्छ हो जाता है और स्वच्छ होने के बाद क्या कहा था एकाग्रता एक कहा नहीं? नहीं वही बात देखो यहां भी है कि पहले सत्व हुई शुद्ध हो गया चित्त और शुद्ध होने से अच्छा मन बना और एकाग्रता को प्राप्त होने लगा एकाग्रता आ गई और एकाग्रता से फिर क्या होता है इंद्रिय जय इंद्रिया वश में आ गई हमारे एकाग्रता होते ही जहां हमने मन को लगा दिया चित्त को लगा दिया तो सारी इंद्रियां तो हमारी निष्क्रिय हो गई अब क्योंकि आंतरिक रूप में हमने चित्त को एकाग्र कर लिया है तो इंद्रियां तो कुछ भी नहीं कर सकती अब क्योंकि इंद्रियों को कुछ करने के लिए क्या चाहिए चित्त का संपर्क चाहिए और चित्त को हमने अंदर ही पकड़ लिया है वो संपर्क कहां से करेगा उसको तो बांध दिया रस्सी से तो इंद्रियां सारी बेकार हो गई नी तो इंद्रियों का बेकार होना इंद्रियों का अपने विषयों में रमण न करना इसी को क्या कहते हैं इंद्रिय जय इंद्रिय जय हो गई और इंद्रिय जय के बाद क्या होता है इंद्रिये आत्मदर्शन योग्यत्व आत्मदर्शन की योग्यता और आत्मदर्शन की योग्यता कहां आती है संप्रज्ञा समाधि में संप्रज्ञा समाधि में क्या होता है एकाग्रता तो एकाग्रता का संपादन हो गया है तो संप्रज्ञा समाधि लगनी ही है और संप्रज्ञा समाधि लगेगी तो आत्मदर्शन होना ही है तो इस तरह से यहां पर इन सूत्रों के द्वारा इस भाष्य के द्वारा भी यही सिद्ध हो रहा है के सत्व की शुद्धि होने से एकाग्रता आने लगती है और एक बात हम लोग ये समझते हैं कि एकाग्रता का ध्यान आते ही हमारा ध्यान पहुंचता है संप्रज्ञात समाधि पर यह ठीक है कि संप्रज्ञात समाधि एकाग्र भूमि में ही होती है लेकिन एकाग्रता प्रारंभ हमारी कहां से हो जाती है जैसे हम लोग कहेंगे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सात हो गई है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान उसके आगे है समाधि और समाधि में दो भाग एक एकाग्र भूमि में होने वाली एक निरुद्ध भूमि में होने वाली तो हम क्या अर्थ लेते हैं सामान्य रूप से कि पीछे के जो सात हैं ये विक्षिप्त भूमि में होंगे फिर तो पीछे के जो सात हैं इनमें विक्षिप्त भूमि में होनी चाहिए क्योंकि एकाग्र भूमि आते ही तो हम सम्प्रज्ञांत तो में पहुंच जाएंगे समाधि में पहुंच जाएंगे यानी कि ध्यान में भी विक्षिप्त भूमि धारणा में भी विक्षिप्त भूमि यही तो होना चाहिए और प्राणायाम में भी प्रत्याहार में भी लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है देखो इसमें आत्मदर्शन योग्यत्व का कारण क्या है इंद्रिय जय स्वामी महाराज नहीं बिना इंद्रिय जय के आत्मदर्शन नहीं होगा और आत्मदर्शन होता है संप्रज्ञात समाधि में क्या इंद्रिय जय भी संप्रज्ञा समाधि में होता है इंद्रिय जय का अर्थ है प्रत्याहार सीधा वहां पहुंच जाओ कूद के एकदम धारणा ध्यान को भी छोड़ दो बीच में इंद्रिय जय का अर्थ हो गया प्रत्याहार तो प्रत्याहार से पहले क्या है देखो इंद्रिय से पहले क्या है सूत्र में एकाग्रता अब देखो कहां से हुई एकाग्रता शुरू कहां से आ गई यानी प्रत्याहार से पहले ही एकाग्रता आ चुकी है अब यूँ कह सकते हैं हम एकाग्रता के स्तर अलग अलग हैं वहां कम एकाग्रता फिर और एकाग्रता है प्रत्याहार में थोड़ी बढ़ी फिर धारणा में और बढ़ी ध्यान में और बढ़ी और संप्रज्ञा समाधि में और अधिक हो गई और अधिक की सीमा कहा जाकर समाप्त होगी अस्मितानुगत समाधि में वो अंतिम सीमा है उसकी वहां आत्मदर्शन होता है तो इस तरह से एकाग्रता हमारी प्रत्याहार से पहले ही प्रारंभ होने लगती है ये भी इसी सूत्र से निकल रहा है सारा रहस्य तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम दर्शन पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्या क्या इसमें छिपा है उसकी जानकारी पूरी नहीं हो पाती है तो इस तरह से आज हम इस सूत्र को यहीं समाप्त करते हैं तीन दिन हो गया इसको करते करते आप कल से आगे देखेंगे लेकिन इस सूत्र से बहुत कुछ आपने सुना है और उसको ध्यान में रखे इन सारी बातों के लिए आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं प्रणोद्वनी